श्री घर गर्ग संहिता द्वारिका खंड चौदाहवा अध्याय द्वारिका क्षेत्र के समुद्र तथा रहवतक पर्वत का महात्मा श्री नारद जी कहते हैं सबको सम्मान देने वाले नरेश अब द्वारावती और समुद्र के महात्मा का वर्णन सुनो जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा उन तीर्थों में स्नान का फल देने वाला है महीपते जो वैशाख मास की पूर्णमासी को व्रत रहकर स्नान पूर्वक नदी पति समुद्र का विधिवत पूजन और उसे नमस्कार करके रत्नों का दान करता है उसके शरीर में तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं तथा उसके दर्शन मात्र से मनुष्य हृतार्थ हो जाता है इतना ही नहीं उसके शरीर के स्पर्श से तत्काल ब्रह्मत्या छूट जाती है तथा वह जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ की भूमि मंगलमयी हो जाती है जगत का वध करने वाला पापी मनुष्य भी उसका दर्शन करके मरने पर अपने पाप समूह का उच्छेद कर डालता और परम मोक्ष को प्राप्त होता है मानद अब पर्वत का सुनो, जो समस्त पापों को करने वाला पुण्यदायक तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है गौतम का पुत्र मेधावी बड़ा बुद्धिमान और विष्णु भक्त था उसने सौ अयुत अर्थात दस लाख वर्षो तक विंध्याचल पर्वत पर तपस्या की एक दिन साक्षात अपांतरतमा नामक मुनि उससे मिलने के लिए आए परंतु उठकर तपस्वी मेधावी अपने आसन से नहीं उठा तब अपांतरतमा रोज से भर गए और उसे श्राप देते हुए बोले संतों के प्रति भक्ति न रखने वाले पापतमन तुझे अपने तपोबल पर बड़ा गर्व हो गया है तेरी स्थिति पर्वत के समान है अतः दुरमते तू यहीं पर्वत हो जा यो कहकर साक्षात अपांतर तमामुनि चले गए मेधावी शैल भाव को प्राप्त हो श्री शैल का पुत्र हुआ परंतु वह महाबुद्धिमान तपस्वी तथा विष्णु भक्ति के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला हुआ एक दिन मेरे मुख से द्वारकापुरी का महात्मा सुनकर श्री शैल के पुत्र ने कहा मुनि आप शीघ्र राजा रैवत के पास जाइए और उनसे मेरी कही हुई प्रार्थना सुना दीजिए क्योंकि आप बड़े दीन वत्सल हैं ये महाबली राजा रेवत यदि प्रसन्न हो जाए और मुझे यहाँ से उठा ले जलें तब मेरा द्वारकापुरी के क्षेत्र में निवास संभव होगा विष्णु भक्तों को शांति प्रदान करना तो मेरा काम ही ठहरा मैंने उस पर्वत कुमार की बात सुनकर शीघ्र ही राजा रेवत के पास जा उसकी कही हुई बात सुना दी राजन मेरी बात सुनकर राजा रेवत बड़े प्रसन्न हुए और बोले यहाँ कोई पर्वत नहीं है अतः उस शैलपुत्र को दोनों भुजाओं से उखाड़ कर यहाँ लाऊंगा और द्वारिका में उसकी स्थापना करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की राजा रेवत उस पर्वत को चुरा लाने के लिए जो ही प्रस्थित हुए उनसे भी पहले मैं श्री शैल के नगर में जा पहुँचा मुझे कलह प्रिय लगता है इसलिए मैंने महात्मा श्री शैल को राजा का उसके पुत्र की चोरी से संबंध रखने वाला सारा वृत्तांत सुनाया श्री शैल ने पुत्र के मोहवश उसको डांट कर कहा तू कहा जा रहा है इसके बाद श्री शैल गिरिराज सुमेरू और नगेश्वर हिमवान के पास गया वह धर्मात्मा पर्वत पुत्र स्नेह से बहुत व्याकुल था उसने उन पर्वत राजों से कहा मुझे दैव ने यही एक पुत्र दिया है मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं उस एक को भी यहाँ से हर ले जाने के लिए महाबली राजा रैवत आए हैं इन महात्मा राजा के कारण मेरा पुत्र विदेश चला जा रहा है मैं पुत्र स्ने से विकल होकर आप दोनों की शरण में आया हूँ आप लोग राजा रेवत को जीतकर कर शीघ्र ही मुझे मेरा पुत्र दिला दें जाति के प्रति पक्षपात होने के कारण वे दोनों पर्वत सुमेरु और हिमालय लाखों दूसरे पर्वतों से घिरे हुए तुरंत ही युद्ध के लिए आए उधर हनुमान जी ने जैसे द्रोणगिरी को उखाड़ दिया था उसी प्रकार रेवत ने अपनी दोनों भुजाओं से उस पर्वत को उखाड़कर बलपूर्वक ऊपर उठा लिया और जो ही वहां से चलने का विचार किया त्यों ही अस्त्र धारण किए बहुत से पर्वतों को वहाँ उपस्थित देखा उन्हें देखकर राजा ने उच्च स्वर से अट्ठहास किया मानव विद्युतपाद की गड़गड़ाहट हुई उनके उस सिंघना से सातों लोकों और सातों पातालों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा उसी समय उन समस्त योद्धाओं के हाथों से सारे अस्त्र शस्त्र स्वतः गिर गए जब वे पर्वत निःशस्त्र हो गए तब बार बार कुलाहल करते हुए मार्ग में पर्वत सहित जाते हुए रैवत को मुक्कों और घुटनों से उसी प्रकार मारने लगे जैसे पूर्व काल में द्रोणाचल के रक्षक महाबली हनुमान जी के पीछे उन्हें मार गिराने के लिए ये कुछ दूर तक गए थे उन पर्वतों के चोट करने पर भी राजा रेवत ने अपने हाथ से उक्त पर्वत को नहीं छोड़ा इधर मेरे ही मुख से राजा रेवत के ऊपर पर्वतों का आक्रमण सुनकर भक्त व भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की सहायता के लिए तत्काल आकाश मार्ग से आ गए और राजा को अपना उत्कृष्ट तेज देकर डरो मत डरोमत कहकर अभयदान दे तुरंत वहीं अंतर्ध्यान हो गए भगवान के चले जाने पर उन्हीं के तेज से संपन्न हो राजा रैवत ने एक हाथ पर उस पर्वत को रख लिया और वज्र को भी चूर कर देने वाले अपने मुक्के से सुमेर पर्वत को इस प्रकार मारा मानो महाबली वज्रधारी इंद्र ने इसी पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो उनके मुक्के की मार से मेरू पर्वत व्याकुल होकर गिर पड़ा फिर हिमवान को भी अपने बाहुवेग से धराशाई करके उस रणदुर्मद नरेश ने विंध आदि अन्य पर्वतों को अपने पैरों से रौंद डाला विंध्य आदि सभी पर्वत उनके पैरों के आघात से कुचले जाने के कारण भयभीत हो युद्ध का मैदान छोड़कर दसों दिशाओं में भाग चले इस प्रकार पर्वतों के समुदाय पर विजय पाकर पर्वतों के समान सुदृढ़ शरीर वाले राजा रैवत ने उस पर्वत को विजय गर्जना के साथ ले जाकर अनर्त देश में स्थापित कर दिया राजन वह पर्वत राजा रैवत के ही नाम पर रैवत काचल के रूप में विख्यात हुआ भगवान के प्रति भक्ति भाव से युक्त वह श्रेष्ठ पर्वत आज भी द्वारिका क्षेत्र में विराजमान है उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है उसके स्पर्श मात्र से मनुष्य सौ यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है उस पर्वत की यात्रा और परिक्रमा करके नतमस्तक हो जो मनुष्य ब्राह्मण को भोजन देता है वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार से गर्गसहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में समुद्र और रैवत का रैवतकाचल का महात्म्य नामक चौदहवा अध्याय पूरा